tamay vai vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya. Um vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya om um namo bhagavate vasudevaya मधुर लीला जो मधुर वृंदावन के विपिनों में होती है उसमें प्रवेश करना और व्रज की युवती गोपियांग इनकी भाव भक्ति कौन शक्तिमान है चैतन्य महाप्रभु के अलावा वो व्रज की भाव भक्ति प्रचार करना और दूसरों में समझा करना बार बार गाओ को चैतन्य महाप्रभु के गुण मन को सारल करना अर्थात जिस मन में कपटी है उस मन में भाव भक्ति चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति तो नहीं होगी इस भाव सागर में अर्थात इस विशाल संसार में ऐमन दयाल और कोई दूसरे चैतन्य महाप्रभु की सेवा मैं नहीं देखता गौरंग बोले अन्गे वो गौरंग चैतन्य महाप्रभु के गुण में नहीं भगत वासुदेव घोष इस कीर्तन की रचना का <coughs> नम्रता से कहते हैं कि मैं गौर गुण तो नहीं बगत <coughs> गौरंग वो मेरे खण्ठ में गौर गुण नहीं आए लगते कि विधा था सृष्टिकार था मेरे हृदय फखर से बनाया, यही अर्थ है लगभग तो लगभग पंच सहस वर्षंग के पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतीर्ण न हुए और भगवान कृष्ण सब पथित जीवों का उद्धार करने के लिए भागवत गीता उपदेश प्रदान किया अर्जुन के द्वारा जिसमें चारम उपदेशमान फरित्याजा मेकम शरण व्रजा हं का सर्व पापे भ्यो मोक्ष माशु श्री कृष्ण का उपदेश है कि हे पथित जीव तुम बार बार हर एक जन्म में अपार दुख मिलते हो पाप कर्मों का फल से तो वो सब पाप कार्म का फल से मैं तुमको बांचूंगा एक शर्त है परिपूर्ण रूप से मेरे चरण में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा मां में कम शरण आऊंगा चल मूचा चिंता मत करो मैं भगवान ही हूं मुझ में शक्ति है मैं समर्थ हूं तुमको इस प्रकार उद्धार करना तो उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा सबको प्रदान किया है तो भगवान श्री कृष्ण का चिड़ो भाव के साथ अर्थात आपना धाम वापस जाने के साथ काली का प्रवेश था कृष्ण स्व धाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट ऐसा पुराणा को दुनोदिता भगवान श्री कृष्णा आपना धाम धाम वापस जाने के साथ धर्म ज्ञान और सब सदगुण सतमय में गए क्योंकि भगवान कृष्ण सब सदगुण के आस्पद है आधार है तो कल युग में पथित जीव अधिकाधिक पतित होते हैं सब तमगुण से प्रवृत्त होते हैं जो धर्म इस खाली में जो धर्म है लोग उसको अधर्म बोलते हैं, और जो अधर्म है उसको धर्म बोलते हैं। सब कुछ विपरीत हो गया है इस प्रकार तो भगवान कृष्णा फति जीव का असहाय अवस्त देखे इनकी असीम दया से इस भौतिक संसार में वापस आए हैं चैतन्य महाप्रभु के पंच सौ उनतीस वर्ष के पहले श्री नावरी धाम में जो आज का तो, राजनैतिक विचार के अनुसार पश्चिम बंग्ला राष्ट्र भारत देश में है ऋषि तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है परंतु इस बार वे कृष्ण जैसे नहीं है कृष्ण भगवान तो कृष्णा का का समय उस समय भी कम से कम एक धूर्ता था जो घोषणा की कि मैं भगवान हूं उसका नाम था फौंडरक फौंडरक का व्याख्यान श्रीमद् भागवत में है तो एक ऐसे नकल भगवान था इस काले युग में बहुत बहुत है तो यदि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही है भक्ति प्रचार करने के लिए जो आए थे यादि चैतन्य महाप्रभु ऐसे घोषणा की कि मैं भगवान हूं तो औ, ब, और बहुत धोंगी दुष्ट तो उस प्रका भी घोषणा करता कि मैं भगवान हूं तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी अपनी महिमा आ, कि वे स्वयं भगवान ही है वो तो घोषणा नहीं की वे भक्त के रूप में आए थे भक्ति प्रचार करने के hmm. लिए हम्म तो जैसे स्कूल में वो शिक्षक ए बी सी का सिखाते हैं और बच्चे इस प्रकार शिक्षा मिलती है तो इस प्रकार चेचान्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी स्वयं आचरण से पतित जीवों को देखा कैसे भक्ति करना तो उनका अवतार बहुत ही रहस्यमय ही है क्योंकि वे राधा और कृष्ण के सम्मिलित रूप है कृष्ण सबको इनके चरण में शरण लेना का उपदेश प्रदान खेत बोले की ये ही एक शर्त है मेरे चरण में पूरा आत्मसमर्पण करना चाहिए फिर मैं तुमको पूर्व पूर्वकृत पाप काम के फल से बचूंगा तो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही है वे फति जीवों की अति प्रति अवस्था देखे किसी को कोई शर्त नहीं दे उन्होंने कहा हरि कृष्ण कहो हरे नाम हरेन्म हरेन्म एवं केवलम खलो नास्तव नास्तव नाश्चय गतिरण्य अन्यथा ये बृह नारदीय पुराण का उपदेश है कि इस खल में कोई दूसरा उपाय नहीं है नहीं है नहीं है फरम गति प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है हरिनाम हरिनाम हरिनाम जो चैतन्य महाप्रभु तीन बार बोले इसका उद्देश्य है कि काली युग का एक मुख्य लक्षण है कि लोग की बुद्धि बहुत कम होती है और बहुत मंदा होती है इसलिए कम से कम तीन बार कहना पड़ेगा हरी नाम करो हरिना खरो हरी नाम करो क्या क्या हरी नाम खर ओह ठीक है ठीक है एको कारण है तीन बार बोलने से ओह कर्म ज्ञान और योग ये तीन उपायों को बना के इस काले युग में कर्म कर्म के से ज्ञान के अंदर से योगाभ्यास करने से परम गति प्राप्त करना संभव नहीं होगा केवल हरि नाम के द्वारा संभव ही है तो चैतन्य महाप्रभु भक्त है वे भक्ति के आचार्य के रूप में आए हैं और उनका आचार्य का आचरण विचित्र ही है <laughs> क्योंकि सामान्यतः आचार्य शब्द सुन के हम ऐसे बहुत गंभीर शांत व्यक्ति ऐसा <laughs> मन नहीं आते कि आचार्य ऐसे हैं तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आचार्य हैं वे इनके सभी भक्तों के साथ संकीर्तन किए थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे आचार्य शब्द का अर्थ जो स्वयं आचरण से दूसरों को शिक्षा प्रदान करते हैं। आचार्य स्थे न कीर्ति क्या है आचिन अशस्त्री आचार्य स्थापित स्वयं आचर थे अस्माद आचार्य स्थे कौन आचार्य है जो शास्त्र के निर्देश दूसरों को सिखाते हैं और वो शास्त्र में वो सब निर्देश जो है वो स्वयं पालन करते हैं और इस प्रकार दूसरों को शिक्षा देते वो खाली बोलते ही नहीं वचन और आचरण दोनों से आचार्य शिक्षा प्रदान करते तो हरे नाम एवं केवलम इस कलयुग में एक ही उपाय है हरि नाम संकीर्तन और चैतन्य महाप्रभु स्वयं संकीर्तन किए हैं भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन प्रेम संकीर्तन ही है हरी नाम संकीर्तन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम प्रदान किए थे इसलिए इनके एक मुख्य शिष्य श्री रूप गोस्वामी इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की वंदना की नमो महाव न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते थे या कृष्ण चैतन्य ाम नहीं गौरथ विषय नहावध अन्य अवथा अवतार अवता, अवतार शब्द का अर्थ है जो ऊपर से यहाँ हमारे बीच में आते हैं उसका मतलब नहीं है कि वो फथित अपनी इच्छा से हमारे बीच में आते हैं हमको उधार करने के हम फ हम ऊपर से गिर गए हैं वो अवतार जो है तो अपनी इच्छा से अपनी दया से ऊपर से हमारे बीच आते है हमको ऊपर ले जाने के लिए तो ये सब अवतारों की दया है और कहीं प्रसिद्ध अवतार है जिनमें कृष्णा रामा, नृसीमह वाहमन बहुत ही प्रसिद्ध है तो सब आते हैं उनकी दया प्रकाश करने के लिए जीवों का उद्धार करने के लिए इस प्रकार सभी दयालु है और दयालु का दूसरा शब्द है वरन तो अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्योंकि वे केवल जीवों के लिए केवल पाप से नहीं बचाते को प्रेम प्रदान करते हैं प्रेम प्रदान वो प्रेम क्या है कृष्ण प्रेम जब भगवान श्री कृष्ण आए थे इस पृथ्वी में तब उन्होंने प्रेम लीला विलास की विशेषकर ब्रज धाम में गोप्यांग के साथ और इनकी सभी लीला प्रेम लीला है द्वारका में मथुरा में कुरुक्षेत्र में भी वो प्रेम लीला ही है क्योंकि श्री कृष्णा, प्रेम स्वरूप है प्रेम के मूर्ति ही है परंतु वो प्रेम तो विशेषकर इनके अंतरंग भक्तों वो प्रेम वो प्रेम लीला जो भगवान कृष्ण की वो विशेषकर इनके प्रेमी भक्तों में वो प्रेम प्रेम अनुभव था प्रेम प्रदान था परंतु चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही है कृष्ण अभिन्न है वो कृष्ण से अधिक दयामय है तो यदि कृष्ण से अभिन्न है तो कैसे कृष्ण से और भी अधिक दयामय दया मकती तो यही कृष्ण जो चैचान्य महाप्रभु के रूप में है वो ही कृष्ण है और साथ में एक रूप में श्री राधा भी है श्री राधा और श्री कृष्ण के सम्मिलित रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु तो भगवान कृष्ण भगवान ही है तो भगवान बहुत ही दयालु है तो फिर भी वही निरंतर है ईश्वर है श्री राधा है श्री कृष्ण की परमा प्रेमी और उनका हृदय बहुत ही कोमल है तो इसलिए जब कृष्णा और राधा एक रूप में आते हैं वो भावना जो वो भाव जो श्रीवाता का हृदय में है वो मुख्य होते हैं और इसलिए वो कृष्णा जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं अति दयालु है और सबको प्रेम प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है हरि नाम के द्वारा तो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन तो केवल जीवों की पाप राशि को नष्ट नहीं करते हैं तो उसके अधिक जीवों को प्रेम प्रदान करते तो श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए वो शर्त है आत्म समर्पण करना इनके चरणों में जो चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे किसी शर्त किसी को नहीं देते सबको बोलते हरि नाम करो हरि नाम करो हरि नाम करने से सबका परम कल्याण होगा प्रेम प्राप्त करने के लिए वो हरि हरिनाम निरापराध रूप से करना चाहिए आ, आ, भजन मध्य श्रेष्ठ नव भक्ति कृष्णा कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति चैतन्य महाप्रभु का उपदेश में यही बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है कि सभी प्रकार के कृष्ण भजन में अर्थात कृष्ण भजन में श्रवण भी है कीर्तन भी है स्मरण भी है अर्चन भी है वंदना भी है इत्यादि तो सभी प्रकार के कृष्ण भजन में श्रेष्ठ है नव विधभ भक्ति चैतन्य महाप्रभु का उपदेश नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंध में वर्णित है शबनम श्रवण विष्णु विष्णुस्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नवविध अर्थात नौ प्रकार की भक्ति जो मुख्य है उसमें श्रेष्ठ है आ, ओ, और उन, नो प्रकार की भक्ति सब में शक्ति है कृष्ण प्रेम और कृष्ण प्रदान करना वो नो प्रकार की भक्ति में श्रेष्ठ थर्म सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ भक्ति उपाय है नाम संकीर्तन ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है निराफराधे नाम लॉ लय पाई प्रेम धन प्राप्त करने के लिए वो हरि हरिनाम निरअपराध रूप से करना चाहिए तो नाम अपराध क्या है वो थोड़ी लंबी चर्चा है इसलिए हमारी विनती है कि आप सभी भक्त जो आज यहाँ आए हैं तो वापस वापस आए बार बार खाली महोत्सव में नाही बार बार आए यहाँ पर प्रत्येक दिवस पर महोत्सव होते आज विशेष महोत्सव है तो हर एक दिन हम साढ़े चार बजे से श्री कृष्ण की माधुरी प्रशंसक है हम आरती कीर्तन नृत्य वो सब हम कहते वही महोत्सव है महोत्सव में क्या है सब आनंदित होते हैं होली रंग पंचमी ये सब उद्यापित होते हैं क्योंकि उससे लोग खुश होते हैं। तो हम हर एक दिन हम महोत्सव पालन करते कृष्ण की भक्ति में महोत्सव में कीर्तन भजन कथा और प्रसाद तो हम आए हर एक रोज करते हैं। तो आप सब आई है बार बार आई है और धीरे धीरे आप सुनेंगे सब कुछ क्योंकि प्रत्येक दिवस पर इस प्रकार की कथा होती है गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चारितमृत भक्ति वृषामृत सिंधु ये सब भक्ति ग्रंथ के ऊपर चर्चा होती हैं जिससे श्रावण करके करके आप सब अचित और समझ लेंगे चैतन्य महाप्रभु की दया किस प्रकार है चैतन्य दया खा करो बिछा विचार चमत् यदि आप विचार खी है चैतन्य महाप्रभु की दया किस प्रकार है आप हृदय में चमत् लेंगे तो कितने दयालु चैतन कितने दयालु है चैतन्य महाप्रभु तो यही सब समझने के लिए बार बार कृष्ण कथा गौर कथा सुनने चाहिए और शुरुआत में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे सबका कीर्तन करने चाहिए तो सब तो बड़े पंडित नहीं होगे ये चैतन्य तत्व बहुत ही गहरा है वो एक अपागर है चैतन्य महाप्रभु की गुण सागर तो सब कुछ समझना संभव नहीं है तो कम से कम यही श्रद्धा होनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यदि हम हरि नाम करेंगे और प्रयास करेंगे निरापराध रूप से हरि नाम करना तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम प्रेम प्राप्त होंगे संक्षेप में निरापराध भक्ति है वो भक्ति में जिसमें यही उद्देश्य है अन्यालाषिता शून्य ज्ञानकमाद्यनावृतम आनुकूल कृष्णानुशील भक्ति ऋत्तमा ये उत्तम भक्ति उत्तम भक्ति है वो भक्ति जिसमें कृष्णानुशील है पूरा प्रयास होते है अनुकूल रूप से कृष्ण भक्ति करना सतत चिंतन करना चाहिए तो कैसे ही कृष्ण संतुष्ट होगे मेरी भक्ति करने से और उसमें कोई अन्य अभिलाष दूसरी इच्छा नहीं रहने चाहिए इस प्रकार मन शुद्ध होता उसमें कर्म अर्थात वो इच्छा उस प्रकार की इच्छा कि मैं अपना कार्म से आपसे मिलूंगा इंद्रिय सुख प्राप्त करने तो के लिए तो ऐसी भावना भक्ति के विपरीत है और ज्ञान इस प्रसंग में ज्ञान शब्द का अर्थ है कि मेरी बुद्धि लगाकर शास्त्र विचार करने से मैं ब्रह्मलीन हो जाऊंगा तो दोनों इच्छाए इस भौतिक जगत का भोग करना और इस भौतिक जगत से मुक्त होना दोनों शुद्ध कृष्ण भक्ति में बाधक है तो इसलिए यदि हम चैत महावैदान्य आव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्रेम पुरस्कार मिलना चाहते हैं तो हमें शुद्ध हृदय से भक्ति करना चाहिए और वो प्रयास होना चाहिए कि हृदय शुद्ध होगा और कैसे शुद्ध होगा शुद्ध का मतलब उस हृदय शुद्ध है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मादा मत माद सारे ऐसे कोई भौतिक कलुष नहीं है जिसमें केवल यही इच्छा है कि मेरे सभी चेष्टाओं से भगवान कृष्ण संतुष्ट हुएंगे कृष्णार्थ है अकेला चेष्टा तो ये सब भक्ति तत्व श्रवण करने के लिए आप सब यहा आय है हमारे साथ कृष्ण केतन खिजिए और सेवा कीजिए और इस प्रकार आप चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा मिलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे राम, राम, राम, राम, हरे कैसे चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होंगे हमारे ऊपर तो संतुष्ट होगा है क्योंकि हम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हम सब बोल दिया तो खाली हरि नाम बोलने से चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होते तो कितने दयालु है चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु तो की भक्ति रीति में कीर्तन करना है कृष्णा कथा चर्चित होती है और उसके बाद सब कृष्ण प्रसाद लेते हैं ये रीति चैतन्य महाप्रभु की है जब चैचन्या महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम में निवास किए थे तो हर एक रोज स्वयं काल चैचन्या महाप्रभु इस प्रकार इनके सभी भक्तों लेके प्रेम कीर्तन किए थे कम से कम चार घंटा कीर्तन किए थे और उसके बाद तो सभी भक्तों को जगन्नाथ प्रसाद प्रदत्त था तो आज चूंकि श्री चंद्र महाप्रभु का अविभाव दिन है इसलिए आज हम अनाज प्रसाद नहीं लेंगे तो आज प्रसाद हो होगा अनुखल प्रसाद उसका मतलब जिसमें अनाज नहीं है और अभी वो अनुखल प्रसाद का वितरण होगा किसी का प्रश्न हो उसके पहले प्रश्न नहीं अगर किसी का प्रश्न हो तो उत्तर है हरिनाम संकीर्तन में साध्य साधन तत्व जय के हरिनाम संकीर्तन है मिले बे सको तो आज हम हमारा छोटे सो कीर्तन धाओ न्यू मार्केट में संकीर्तन किया है और आप सब यदि अगली बार नागा कीर्तन में अंश का हन करना चाहते हैं तो गुरुदास प्रभु को गुरुदास प्रभु जो इस आश्रम के मुख्य सेवक है <laughs> मैनेजर ऐसे है कोई मुख्य नहीं है सब समर्पित है कृष्ण की सेवा में तो इनको बताइए और अगली बा तो हम आपको सूचित करेंगे कि हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे उस प्रकार आप विशेष का चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेंगे <coughs> बुक्स बुक्स के बारे में कहो और उसके बाद हम चार घंटे खीर्तन करेंगे उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। चार घंटे से थोड़ा खो